भाषार्थ समस्त धनों का स्वामी मैं इंद्र अपने धन को कभी हार नहीं सकता तथा मैं मृत्यु के नीचे कभी अपने को हारा हुआ नहीं पाता हूं और मेरे भक्त कभी मृत्युपात्र नहीं होते इसलिए सोम तैयार करने वाले यजमानों तुम्हें अपेक्षित धन मुझसे ही मानों हे मानवों मेरी मित्रता कभी नष्ट नहीं करें भाषार्�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 शत्रुओंएं तो भी मैं उनको भी पराभूत कर सकता हूँ। वे मेरा कुछ बिगार नहीं सकते, जैसे किसान धान मलने के समय सूखे गेहूं के पौधे को मल डालता है। वैसे ही निस्तुल शत्रुओं को मैं मार डालता हूँ। इंद्र विरोधी शत्र मेरी क्या निंदा करते हैं? भाशार्थ मैं गंगूं के देश की रक्षा के लिए अक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 के सम्मुख बहुत गहरे अंधकार में बद्ध होकर खड़ा हो गया भाषार्थ आदित्य वसु रुद्र वा मरुत तथा देवों के स्थान देव इंद्र नहीं जानता वे देव मज को कल्याण एवं बल प्रदान करने का अनुग्रह करें मैं अपराजित उत्साह युक्त तथा द्रन हूँ एकौन पंचाशम भाषार्थ मैं इंद्र स्तुति करने वाले को सनातन कार्य मेरे उत्कर्ष के लिए करता हूँ, यज्ञानुष्ठान मेरे लिए वर्धक है, मैं मेरे लिए हवन करने वाले यजमान के धन का परिक्रम हूँ, मैं अयद दिशि को सारे युद्ध में पराभूत करता हूँ भाषार्थ मुझ इंद्र को ही दुलोक पृथ्वी एवं अंतरिक्ष इन तीनों लोकों में उत्पन्न सभी प्राणी देव उपास्य रूप से धारण करते हैं मैं यज्ञवा युद्ध में जाने के लिए हरित वर्ण बलवान विविध कर्मा तथा वेगवान अश्वों को रथ में जोतता हूं और मैं कल्यार के लिए अद्ध का आखछादक शत्र पुत्र को नाना प्रकार से आयुधों से ताड़ित किया था मैंने कुछ स्नामक ऋषि की उसके स्तुति युक्त मंत्रों के कारण अनेक प्रकार के रक्षा कार्यनी कार्यों से रक्षा की थी मैंने नामक असुर का संघार किया था उसके संघार के लिए मैंने वज्रधारण किया था वह मैं जो दशियों को आर्यश्रेष्ठ नाम प्रदान नहीं करता भाषार्थ मैंने पिता की भांति वेतसुनाम का आदे�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 उन्हें इस उज्जल संसार से बाहर निकाल देता हूँ, भाशार्थ मैं सूर्य देव के शीघ्र रामी से धोए जाकर अपनी तेज सामर्थ से चारों ओर प्रदक्षिणा करता हूँ। जब मुझे स्तुत शील मानो यज्ञसिद्ध प्रत्यर्थ सोम सेचन के लिए बुलाते हैं, मैं नष्ट करने योग्य शत्र को शत्रुओं से दूर करता हूँ, भ इवन यह दकू बल से कीर्तिमान किया है तथा मैंने अन्य स्तोताओं को बल से बलवान किया है और 99বর্ধমান शत्रुओं का नाश किया है भासारथ जल बढ़ाने वाली मैं बहने वाली सप्त नदियों को धारण करता हूं प्रतिमी पर बहती तथा गतिशील इन नदियों को शोभन कर्मा मैं जल वितरण करता हूं, मानों को यज्ञ इच्छा नुसार फल प्राप्त के लिए मैं संग्राम करके मार्ग प्रदान करता हूं। भाषार्थ मैं गायों के स्तनों में वह विख्यात दूध धारण करता हूं जिसको गावों में अन्य देव वा पशु धारण न कर सका गायों के स्तनों में यह दूध प्रदित स्प्रिहरिये एवं नदियों में मीठा तथा निर्मल जल रूप रहता है यह गतिशील दूध उदक सोम के साथ मिलने पर अत्यंत सुखकर होता है भाषार्थ इस प्रकार तथा सत्य धन इंद्र देवों एवं मानमों को सौभाग्य ऐश्वर्य संपन्न करता है हे अश्वो के स्वामी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 सक्ष मित्र भाव से मानवों का हितैशी सबका स्वामी इवन इस्तुत्य है मेरे सद्रश मानों को वही उपास्य है हे सत की रक्षा करने वाले इंद्र, तू सब उत्तम कार्यों में पराक्रमों में वृत्त तथा निर्ग से वृष्टि प्राप्त के लिए हे शूरवीर, तू ही इस्तोत्त करने योग्य है, भाषार्थ, हे इंद्र, वे कौन महान लोग हैं जो तुझसे अन्न वृष्टि पाने के अधिकारी हैं, जो तुझसे धनयुक्त सुख अन्न प्राप्�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 जो अपनी उर्वरा भूमि में वर्षित जल उदक एवं पराक्रम करने के लिए तुझे आवाहित करते हैं, भाशार्थ हे इंद्र देव, तू हमारे यज्ञानुष्ठान स्तोत्रों से महान हुआ है, समस्त यज्ञों में तू यज्ञीय हुआ है, तू सारे संग्रामों में मुख्य शत्रुओं के नाशक हुआ है।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 हैं महान उत्तम यह पवित्र वचन तेरे लिए ही उच्चारित हैं भाषार्थ हे बुद्धिमान इंद्र जो स्तोता करता लोग इकट्ठे आकर संघ बनाकर सोम रस निचोरते हैं तथा जो नाना प्रकार के धन लाभ की कामना से दान कर तेरी सेवा करते हैं वे सुख प्राप्त के लिए अंतह पूर्वक तेरे निर्दिष्ट मार्ग से ही �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 किसने मुझे देखा था? वह कौन देव है जो मेरे देहों एवं सभी अंगों को अनेक प्रकार से देखता है? हे मित्र वरुण, अग्नि के समस्त प्रतिपत्त देवयान साधन मार्ग कहां विद्यमान है कहो भासार्थ, हे सर्वज्ञ अग्नि, जल एवं औषधियों में नाना प्रकार से अंतर्भूत, तुझे हम ढूंढते हैं। हे विचित्र किरणों a 3 3